एलेक्जेंडर ग्राहम बेल एम ऑफ फिश तीन मार्च अठारह वो एक सुंदर बच्चा है डॉक्टर ने कहा उसके माता पिता ने उसका नाम अलेगजेंडर रखा ठीक उसके पिता और उसके दादाजी के नाम के ऊपर जल्दी करो सबको खुशी की खबर बताओ अलेक्जेंडर के पिता ने कहा लेकिन उस समय लोगों तक खबर पहुंचाने का एकमात्र मात्र तरीका बहुत थी मात्र अधिकांश चिट्ठियाँ ट्रेन से जाती थी लेकिन ट्रेनें भी धीमी थी उस समय न कारें थी और न ही फोन फिर वो बच्चा बड़ा हुआ और उसने फोन का आविष्कार किया अलेक्जेंडर हमेशा आविष्कार करता रहता था सबसे पहले उसने अपने लिए एक लंबे नाम का किया। सिक्का मिला डोरी खींचो अलेक्जेंडर अपने दो भाइयों मेलविल और एडवर्ड के साथ स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में बड़ा हुआ उसकी माँ बहरी थी लेकिन पिता बहरे नहीं थे पहले बीच वाले को मेरा सबसे बड़े सबसे बड़े का मेरा मैं सबसे छोटा हूं लेकिन पिता काफी सख्त थे अलेक्जेंडर के दादा एक शिक्षक थे अलेक्जेंडर के पिता भी एक शिक्षक थे अब तुम सोलह वर्ष के हो अलेक्जेंडर तुम क्या बनना चाहते हो पिताजी ने पूछा क्यों एक शिक्षक अलेक्जेंडर ने कहा अलेक्जेंडर के पिता ने उन लोगों को पढ़ाया था जिन्हें बोलने में कठिनाई होती थी उनमें से कुछ हकलाते भी थे लेकिन उनमें से ज्यादातर बहरे थे अलेक्जेंडर ने बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया वो अपने पाठों को काफी मजेदार बनाता था साइनी सिक्स यस गुदगुदी करता है फिर कुछ बहुत ही दुखद हुआ जब अलेक्जेंडर तेईस वर्ष का था, था तब उसके दोनों भाइयों को बीमारी से मृत्यु हो गई आज ऐसी दवाएं जो उस मर्ज का इलाज कर सकती है लेकिन तब वो दवाइयां नहीं थी हम कनाडा चले जाएंगे एलेक्जेंडर के पिता ने कहा वहां की ताजी हवा तुम्हें बीमार होने से रोकेगी उन्हें कनाडा पहुंचने में कई सप्ताह लगे स्कॉटलैंड में अलेक्जेंडर और उसके पिता ने बधिर लोगों की मदद करने के लिए कुछ विशेष चित्र बनाए चित्रों ने शब्द बोलते समय लोगों को अपने मुंह का सही आकार बनाने में मदद की कैनेडा में लोगों को वो चित्र बहुत काम के लगे उनमें से एक व्यक्ति को वो चित्र बहुत पसंद आए उसने एलेक्जेंडर को अमेरिका में अपने स्कूल में आकर पढ़ाने को कहा जल्द ही अमेरिका में कई महत्वपूर्ण लोगों ने अलेक्जेंडर के बारे में सुना फिर उन्हें बोस्टन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाया गया अलेक्जेंडर ने मोबेल की, की, की, की उम्र से ही पैरी थी इस समय तक अलेक्जेंडर छब्बीस साल के हो चुके थे शुरू में माबेल ने अलेक्टर को ज्यादा पसंद नहीं किया लेकिन बाद में उसने अपना मन बदल लिया संदेश भेजने का एक नया तरीका तभी शुरू हुआ था इसे टेलीग्राम कहा जाता था संदेशों को डॉट्स और डैश के कोड द्वारा तारों के जरिए भेजा जाता था बस एक ही मुसीबत थी लंबे संदेश भेजने में बहुत देर लगती थी टेलीग्राफ का कार्यालय महान खोजकर्ता डेविड लिविंगस्टोन मिल गए हैं टेलीग्राम की लंबी कतार अलेक्जेंडर को लगा कि संदेशों को तेजी से भेजने का कोई तरीका जरूर होना चाहिए अलेक्जेंडर सारे सारे दिन पढ़ाता था फिर भर फिर रात भर अपने नए विचारों पर काम करता था उसे न तो ज़्यादा नींद आती थी और न ही ज्यादा पैसे मिलते थे रात के खाने के पैसे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, माबेल के पिता ने कहा जब तुम्हारा काम धंधा चलने लगे तो तुम मुझे पैसे लौटा देना माबेल के पिता बहुत अमीर थे उन्हें उम्मीद थी कि अलेक्जेंडर का विचार उन्हें और भी अमीर बना देगा अब अलेक्जेंडर काम करने के लिए कमरे का खर्च उठा सकता था लेकिन उसे अभी भी एक सहायक की जरूरत थी अंत में उसे एक आदमी मिला आपकी सेवा में टॉम वॉटसन दोनों मिलकर अलेक्जेंडर की नई मशीन पर पूरे समय काम करते थे फिर एक दिन सब कुछ जाम हो गया रुको थॉमस ने कहा मैं इसे खोल दूंगा डर पर, पर गुस्सा हुए तुम तेजी से टेलीग्राम भेजने वाले अपने विचार पर काम करो उन्होंने कहा तारों के जरिए बोलना बोलने वाला विचार मूर्खतापूर्ण लेकिन सभी ऐसा नहीं सोचते थे वास्तव में शिकागो में एलिशा ग्रे नामक एक आदमी इसी विचार पर काम कर रहा था जिसका भी आविष्कार पहले काम करता वो व्यापार दौलत कमाता, दौड़ जारी थी शिकागो परेशानी यह थी कि यह चीजें गलत होती रही दो अंत में उनका काम ठीक हुआ मिस्टर वॉटसन यहाँ आए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ मैं सुन रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ लेकिन वो एक बड़ा काम था एलिजा ग्रे ने सोचा कि उसने उस विचार का आविष्कार किया था पर अलेक्जेंडर ने जोर देकर कहा कि मूल विचार उसका था मैं शिकागो का एरिजा ग्रे हूं। मैंने पहले इसके बारे में सोचा था नहीं मैंने पहले फिर कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने उनके सारे काम को जांचा पर उन्होंने जल्द ही फैसला दिया हम घोषणा करते हैं कि अठारह में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ही टेलीफोन के आविष्कारक हैं उन्होंने अलेक्जेंडर ने फिलीडेल्फिया की फिलोडेल्फिया की एक बड़ी प्रदर्शनी में अपना नया आविष्कार दिखाया ब्राजील के सम्राट ने इसे आजमाया मैं सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ सम्राट चिल्लाए अलेक्जेंडर का टेलीफोन बहुत हिट हालांकि शुरू में कई लोगों को यह अच्छा विचार नहीं लगा था वो बीमारी फैलाएगा याद रखना उसमें जादू है उसके खर्चे के बारे में सोचो, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है वो काटेगा। के फोन बहुत बड़े और में कौन हो सकता है यह कौन है टेलीफोन के तार सड़क पर बिखर गए हर टेलीफोन का अपना अलग अलग तार होता था सारे तार जमीन के ऊपर हवा में लटके होते थे लेकिन फोन जल्द ही बेहतर हुए और तमाम लोगों ने उन्हें खरीदा उससे अलेक्जेंडर साथ में माबेल के पिता और भी अमीर बन गए अलेक्जेंडर मॉबेल ने शादी की उन्हें अपने हनीमून के लिए यूरोप आने का निमंत्रण मिला बकिंगहम पहले से महारानी विक्टोरिया प्रिय मिस्टर बेल आपके चतुर छोटे अविष्कार को देखने में हमारी बहुत अधिक रुचि है कृपया चाय पर आए और अपने अविष्कार को अपने साथ ले आए मैडम आपका धन्यवाद एक चम्मच या दो चम्मच मिस्टर बेल एलेक्जेंडर को अपने नए आविष्कार के लिए पदक और पुरस्कार मिले और उससे भी अधिक उसे धन मिला उन्होंने इसमें से बहुत कुछ दान में दिया उन्होंने स्कॉटलैंड में बधिर यानी बहरे बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की बधिरों के लिए ग्रीन स्कूल उन्होंने आविष्कारों आविष्कारकों और वैज्ञानिकों के काम करने के लिए विशेष प्रयोगशालाएं स्थापित की मेरे मुकाबले अब अन्य आविष्कारों को आविष्कारों के पास काम करने के लिए बेहतर स्थान होंगे अलेक्जेंडर ने कभी भी नए विचार सोचना बंद नहीं किया कुछ उड़ने वाले थे कुछ कुछ तैरने वाले थे, थे। नरम और रोएदार थे। अलेक्जेंडर ने कनाडा में समुद्र के पास एक घर खरीदा, पर वहां पर उन्होंने अपनी पत्नी माबेल, दोनों बच्चों एल्जी और मैरियन को अपने पोते पोतियों के साथ बहुत समय बिताया 2 अगस्त 1922, जब वे पचहत्तर वर्ष के थे तब उनका निधन हुआ उनके अंतिम संस्कार की शुरुआत में कैनेडा और अमेरिका का हर एक टेलीफोन एक मिनट के लिए बंद रहा टेलीफोन का सामान्य ज्ञान बेल टेलीफोन कंपनी की स्थापना अठारह में हुई की शुरुआत धीमी थी क्योंकि पहले साल में केवल सौ टेलीफोन ही बिके लेकिन उसके बाद कंपनी ने अलेक्टर एक, एक से अधिक फोन से बात कर पाया अलेक्जेंडर ने अठारह में पहला वायरलेस टेलीफोन भी बनाया उन्होंने टेलीफोन को लगभग तीन किलोमीटर दूर दो नाव के बीच काम करते हुए दिखाया लेकिन यह विचार वर्षो तक विकसित नहीं हुआ शुक्रिया तूफान जैसा है पहली लंबी दूरी कॉल अठारह में बोस्टन और न्यूयॉर्क अमेरिका के बीच में हुई 1927 में अलेक्जेंडर की मृत्यु के पांच साल बाद पहला ट्रांसलांटिक टेलीफोन लिंक बना। हेलो न्यूयॉर्क, हेलो लंदन कुछ महत्वपूर्ण का जीवन काल अठारह सौरा चौवालीस भेजने के लिए अमेरिका में पहला सार्वजनिक टेलीग्राफ सिस्टम स्थापित किया गया अठारह अलेक्जेंडर ग्राम बेल का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था अठारह अलेक्जेंडर ने अपने कामकाज जीवन की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में 1870 बेल परिवार कनाडा चला गया अठारह सौ इकहत्तर अलेग्जेंडर बथिर मुख बच्चों को पढ़ाने के लिए बोस्टन अमेरिका चले गए अठारह अलेक्जेंडर को अमेरिका के बोस्टन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाया गया अठारह अलेक्जेंडर ने टेलीफोन के आविष्कार पर काम किया अठारह अलेक्जेंडर को आधिकारिक तौर पर टेलीफोन का आविष्कार घोषित किया गया अठारह बेल टेलीफोन कंपनी की स्थापना हुई अठार अलेक्जेंडर ने माबेल हर्बर्ट से शादी की अठारह पहला वायरलेस टेलीफोन संदेश भेजा गया ठारह सो अलेक्जेंडर ने फोनोग्राफ में सुधार किया जो अंततः रिकॉर्ड प्लेयर बना 1908 सौ अलेक्जेंडर ने हाइड्रो फॉइल पर काम किया 1922 75 वर्ष की आयु में अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई